अथर्ववेदिया मांडू उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का सप्तशकारि का देखे थे उसमें पूर्व पक्ष का शंका था प्रपंच जब तक रहेगा तब अद्वैत का ज्ञान नहीं होगा तूर्य का ज्ञान नहीं होगा और प्रपंच वास्तव है उसका तो निवृत्ति नहीं होगी निवृत्ति होगी अर्थात वो कारण में जाएगा कारण में जाएगा तो फिर आ जाएगा तो इस प्रकार होगा तो तुरिया का बोध कभी होगा ही नहीं सिद्धांत तो इसके लिए कहा अगर प्रपंच वास्तव होता तो फिर वह अनिवृत्त होता कारण में जाता आत्यंतिक लय नहीं होता किंतु प्रपंच वास्तविक नहीं है जैसे रज्जु में सर्प दिखता है जैसे माया भी माया दिखाता है इसी प्रकार की है इसलिए उसका निवृत्ति नहीं मतलब नहीं हो जाएगा निवृत्ति ऐसा बात नहीं है वो निवृत्त हो जाएगा अर्थात बाध हो जाएगा कारण अज्ञान के साथ इसका नाश हो जाएगा विपूर्व पक्ष आगे कह रहा है अष्टादश कारिका का ये टीका में प्रकार अद्वैता अनुपत्ति में परिहरति। परिहर प्रकारांतरे अन्य प्रकार इति प्रकारांतरम अन्य प्रकार से अद्वैत की अनुपपत्ति अभी पूर्व पक्ष आशंका कर रहा है तो एक प्रकार की हो गया था प्रपंच वास्तव होगा तो अद्वैत नहीं होगा सिद्धांतिक कह दिया कि प्रपंच वास्तव नहीं है पूर्व पक्ष अभी दूसरा प्रकार की देखा रहा है पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये प्रपंच चाहे वास्तव न हो किंतु कम से कम इतने पदार्थ को तो वास्तव होना पड़ेगा क्या क्या पदार्थ एक शास्त्र एक आचार्य और एक शिष्य ये तीन तो वास्तव होगा अगर ये भी कल्पित तो है तो फिर ये ज्ञान का प्रक्रिया ये सब क्या है किस ज्ञान होगा कौन ज्ञान कराएगा किसका माध्यम कम से कम तो ये तीन को तो वास्तव में मानना पड़ेगा तो अर्थात ये तीन वास्तव होना पड़ेगा इसलिए प्रपंच को वास्तव होना पड़ेगा अर्थात ये हेतु है कम से कम ज्ञान को अगर आपको वास्तव मानना पड़ेगा तो ये तीन को वास्तव मानना पड़ेगा विकल्प अच्छा टीका में और एक पंक्ति देख लेंगे यदि कैन हेतु ना तत्व कार्य शास्त्रादिविकलो हेतुतया कलित तथा असौ बाधि निवर्तेत नात्विक विरोधुमर्गत का तीन चीज को हमको वास्तव मानना पड़ेगा क्यों कहते कनचिद हेतुना किसी हेतु तो के द्वारा हम वो तीन को वास्तव मानेंगे तो कचिद हेतुना सामनाधिकरण वो हेतु क्या है कहते हैं तत्व ज्ञान है ना वो तत्व ज्ञान क्या है कहते हैं कार्य तत्व ज्ञान रूप को कार्य को देख करके उसका जो कारण होगा वो कारण कम से कम वास्तव तो होना पड़ेगा तो जो तत्व ज्ञान हो गया ये हो गया कार्य कार्य से कारण का अनुमान करेंगे उसको कहते हैं कार्य लिंग अनुमान का तो कार्यलिंग का अनुमान से हमको तत्व ज्ञान रूपक कार्य का जो हेतु है हे, मतलब जो कारण है तत्व ज्ञान रूपक कार्य का कारण क्या है बीच में कह दिया शास्त्र आदि विकल्प शास्त्र शास्ता अर्थात तो अनुशासन करने वाले और जो शिष्य कम से कम ये तीन तो कल्पित तो नहीं होगा तो यहाँ कहना है कि सिद्धांत कहता है कि यदि अगर किसी हेतु से तत्व ज्ञान रूपक कार्य से शास्त्र आदि विकल्प जो कि कारणतया कारण है तो अगर वो कल्पना आप करेंगे तो भी तथापि असो बाधित तो, तो। अगर उसको आप कल्पना करेंगे ऐसा तीन भिन्न पदार्थ है तो भी उसका निवृत्ति हो जाएगा निवृत्ति अर्थात बाधितो, वो बाध हो जाएगा जब ज्ञान हो जाएगा ये भी बात हो जाएगा खाली प्रपंच का ये पूरा प्रपंच और प्रपंच का ये तीन जो अंश है ये भी सब बात हो जाएंगे होने से न तो तात्विक अद्वैतम विरोधम और हती तात्विक अद्वैत का विरोध ये शास्त्र शिष्य आचार्य ये सब का वास्तवता सत्यता ले करके विरोध नहीं होगा तथा होने से ये भी सब मिथ्या हो जाएगा बाद हो जाएंगे तो है ये हो गया शंका और वह सिद्धांत इसका उत्तर दे दिया कि ज्ञान होने से सभी बात हो जाएगा। भाष्य में ननु बास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्प कथम निवर्तते शास्त्रा अर्थात अनुशासन करने वाले शास्त्रम माध्यम शिष्य जिसको ज्ञान होना है ये जो तीन पदार्थ है विकल्प ये कथम निवरते तो अर्थात ये निवरते अर्था कथम बाध्य ये ये से बाध हो जाएगा आप कहेंगे ये भी मिथ्या है तो अगर ये सब भी मिथ्या हो जाएगा तो फिर शास्त्र मिथ्या हुआ आचार्य तो मिथ्या हुआ तो ये मिथ्या शास्त्र और मिथ्या आचार्य जैसे आप ह्रद में धूम दे करके बनी का अनुमान कर लेंगे नहीं कर पाएंगे तो मिथ्या पदार्थ से वास्तव का कुछ ज्ञान नहीं होगा अगर ये शास्त्र आचार्य ये भी मिथ्या हो जाएंगे तो फिर ज्ञान कैसे हो होगा जो हो ज्ञान होगा वो भी मिथ्या होगा तो सिद्धांत कहता है कि तो ज्ञान मिथ्या होगा नहीं ज्ञान जिसको होगा वो हो भी मिथ्या है तो यहाँ तो, तो सिद्धांत कहते हैं कि शिष्य ये भी मिथ्या हो जाएगा सब तो इति ही उचित ये सब बात कहने कहवाने के लिए आराम है किन्तु ये जब अंदर में उतरेगा तभी वास्तविक लगेगा कि हाँ ये सब कैसा मिथ्या हो रहा है तो पहले दृश्यमान जगत मिथ्या होना पड़ेगा आगे फिर शरीर मिथ्या होना पड़ेगा फिर मनोबुद्धि मिथ्या होना पड़ेगा आगे जा करके चलेगा तो जगत में सत्युत्व बुद्धि रहने से ये सब कठिन होता अर्थात ये अनुभव आना कठिन है हम तो इस शास्त्र से समझ जाएंगे तो सिद्धांत कहता है कि भाष्य में इति उचित इसका उत्तर देते हैं कल्पितो उपदेशा विवर्तेत कचित्पदेश ज्ञाते न विद्यते कल्पितो द्वैत नीते तो यदि कनाचित विकल्पो कल्पित तो विनिवर्तते उपदेशात एवं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते यदि कनचित ये, ये कर्ण में तृतीया है कर्ता में तृतीया नहीं किसी कर्ता के द्वारा कल्पना किया गया ऐसा नहीं है ये कहते हैं कि किसी हेतु से अगर आप इसको कल्पना करते हैं क्या हेतु से कहते हैं कि ज्ञान कैसे होगा अगर पूरा जगत कल्पित तो हो जाएगा शास्त्र आचार्य शिष्य सब कल्पित तो हो जाएगी तो ज्ञान कैसे होगा तो यहाँ अनुपपत्ति दिखा करके अगर ये कल्पित तो सब हो जाएगा तो फिर ज्ञान नहीं हो पाएगा इस हेतु से किंतु ज्ञान होता है इसको हेतु बना करके कहते हैं कि ये तीन तो कम से कम कल्पित तो नहीं हो पाएगा के नचीद हेतु ना टीका में कह दिया था यदि के नचित हेतु हे तो तो ना हेतु नत्व ज्ञान कार्य यही हेतु है इसको हेतु बना करके उसका जो कारण है कौन शास्त्रादि विकल्प उसको वास्तव माना चाहिए पूर्व पक्ष ये है कहता हैतु तो न यदि विकल्प कल्पित किसी निमित्त से यहाँ कैन किसी निमित्त से किसी निमित्त से अगर विकल्प कल्पित हुआ तो भी निवृत्त हो जाएगा तथा विनिवर्त तो बाधित फिर भी निवृत्त हो जाएगा तो अगर आप कहते हैं निवृत हो जाएगा तो ये मानना पड़ेगा कि ये कल्पित है ये कल्पना क्यों करते हैं कहते हैं उपदेशाद अयम वाद अयम वाद अर्थात ये जो सब गुरु शिष्य शास्त्र ये सब कहते हैं क्यों ये सब कल्पना क्यों हुआ है कहते हैं उपदेशात उपदेशात् चतुर्थी उपदेशा उपदेश के लिए ये सब कल्पना किया गया है पंचे में तो भी उपदेशा पंचमी है न चतुर्थी उपदेशा न पंचमी अर्थात तो चतुर्थी अर्थ में उपदेशा अयम बाद उपदेश के लिए ये वाद बाद अर्थात तो गुरु शिष्य शास्त्र ये सब जो कथन श्रुति में होता है ये सब उपदेश के लिए अर्थात ये सब कोई कल्पना ये वास्तव नहीं है जैसा कहते ना जब इको योन समझाने लगते हैं तो पहले क्या लिखेंगे सुधी आगे उपास्य ये परिनिष्ठित है क्या ये अर्थात ये शब्द साधु नहीं है साधु शब्द शाध है इसको व्यवहार नहीं किया जा सकता आप लिख दिए सुधी आगे उपास्य ऐसे रह ही नहीं पाएगा ठीक है आगे आप क्या दिखाते हैं ई के स्थान पर क्या लिख देंगे यह लिख देंगे अभी यो आगे उपास्य ये ठीक है क्या नहीं है आगे अब फिर ध को दितो कर देंगे अनुचित से आगे आप झलम झसी से फिर पूर्व ध को दोग कर देंगे तो इतने जो प्रक्रिया हुआ ये सब मतलब सही प्रक्रिया है क्या नहीं है तो फिर इसको क्यों बताते हैं क्योंकि आपको इक्वल को समझाना है इसलिए आप ये सब कल्पना कर लिए कोई वास्तव नहीं है कहीं आपको व्याकरण ग्रंथ छोड़ करके अन्यत्र कहीं मिलेगा ही के स्थान पर यह करिए पूर्व धोकार से दुम पूर्वधकार से धकार से धकार ये सब कहीं नहीं मिलेगा तो जैसे चीज को समझाने के लिए ये सब कल्पना किया जाता है इसी प्रकार की यही है ये जगत नहीं है मिथ्या है ये सब को समझाने के लिए सारे चीज का कल्पना किया जाता है ये अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रम पंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्धि कल्पितः क्रमः इस प्रकार कहते हैं अध्यारोपापवादाध्यान सारे पंचदशी का श्लोक है अध्यारोप अपवाद के द्वारा निष्प्रपंचम प्रपंच्यते निष्प्रपंच ब्रह्म उसका प्रपंच विस्तार किया जाता है अध्यारोपो जहाँ नहीं है उसको दिखाना ब्रह्म में ये सृष्टि ये जगत ये नहीं है पहले उसको अध्यारोप करते हैं आप जो पूछेंगे कि वास्तविक ब्रह्म कैसा है तो कहेंगे देखिए केवल ब्रह्म था उससे आकाश हुआ आकाश से वायु हुआ आगे इस प्रकार हुआ पंचीकृत हो गया स्थूल बन गया अपीकृत मिल गया मन हो गया बुद्धि हो गया अपीकृत से इंद्रिय बन गया आप आगे इसको कहते हैं सब अध्यारोप। को अर्थात ये सब पदार्थ वास्तविक एक भी नहीं है जैसे शुद्धि उपास लिख दिया आगे ई को यह आगे ती तो कर दिया सब कुछ नहीं है खाली बताने के लिए तो इसको कह जाएगा अध्यारोप फिर आगे क्या कहेंगे तो जैसे ये सब कहा गया ये सब वास्तविक तो कुछ भी नहीं है तो किंतु हमको दिखता है कहेंगे तो हमको दकार धकार यकार ये सब दिखते हैं तो कहेंगे जैसे जैसे हुआ है ना ऐसे ऐसे इस वापस कर लीजिए ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो आगे कहते हैं पहले अध्यारोप करेंगे आगे अपवाद करेंगे हमको पृथ्वी दिखता है तो उसमें जल में अलय करिए अपवाद कहते हैं इस प्रकार के क्यों कह शिष्याणाम बोध सिद्धियर्थम शिष्यों का ज्ञान होने के लिए अद्वैत ज्ञान कराने के लिए ये प्रक्रिया शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही कल्पित क्रम ये सब क्रम तत्वज्ञ के द्वारा कल्पना किया गया है तो उपदेशात के बोलो उपदेश के लिए उपदेशाय अयम ये जो अध्यारोप अपवाद इत्यादि ये जो गुरु शास्त्र शिष्य ये सब और ज्ञाते जब ज्ञान हो जाता है द्वैतम न विद्यते द्वैतम न विद्यते जब तक जीवन मुक्ति अवस्था है विद्यालय से चलते ये बाधित तो हो करके प्रातिभाषिक रूपे न दिखेगा और जब अविद्यालय से भी नहीं रहा अर्थात जब जीवन मुक्त अवस्था भी नहीं रहा तब तो विदेय मुक्त हो गया तो फिर दुई है ही नहीं तो ये जो जीवन मुक्ति अवस्था अविद्यालय से ये सब अर्थात समझाने के लिए होगी क्योंकि प्रश्न करेगा कोई है कि कैसे आप भी रोटी खा रहे हैं ज्ञानी बेचारा कह देगा भाई थोड़ा अविद्या बच गया तो अविद्यालय कहना पड़ेगा भगवान वासिकर विवेक चिड़ामी को कहते हैं ना त्रित नही तचिद निर्गुण निर्गुणम इस प्रकार कहते के तेषा त्रितयम नहीं ब्रह्म निर्गुणम तो उनका दृष्टि में तो ये वास्तविक कुछ नहीं है तो जितना जितना निष्ठा दृढ़ होता है उतना उतना ये प्रातिभाषी भी दृढ़ होता है जगत का ज्ञाते अर्थात जब तत्व में निष्ठा हो जाता है फिर द्वैतम न विद्यते पहले तो द्वित तो का पारमार्थिक सत्य रहेगा जब शास्त्र श्रवण करेंगे धीरे धीरे हमारा बुद्धि ग्रहण करेगा नहीं ये पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसे है हमारा कार्य सिद्ध होता है तीनों काल में रहेगा ऐसा नहीं तो ये घटो भी तीनों काल में नहीं रहता कहीं था अतीत में नहीं था अभी बन गया आगे में कभी नहीं रहेगा अगर घटो ऐसा हो सकता है तो पर्वत भी ऐसा हो जाएगा आप लोग पर्वत देखे होंगे नहीं देखे हम तो देखे हैं पर्वत तो हम देखे थे कम से कम दो मीटर ऊंचा था दस साल बाद वहां गए कि अर्थात कम से कम वो बीस मीटर नीचे हो गया मतलब जमीन से नीचे उसका डायनामाइट लगा करके खोद करके टुकड़ा करके घर बना लिया रास्ता बना सो तो पर्वत नहीं रहा एकदम चला गया तो इसी प्रकार के देखते देखते पर्वत भी नहीं रहेगा तो आगे ऐसे पृथ्वी भी नहीं रहेगा ये वैज्ञानिक के लोग कहते हैं ना ये पृथ्वी का मतलब जीवन इतना दिन है आगे वो नहीं रहेगा पृथ्वी नहीं रहेगा कहते पृथ्वी क्या सूर्य भी नहीं रहेगा तो इस पर करके तो ये सब एक दिन बने एक दिन नहीं रहेंगे ये सब कोई भी अर्थात नित्य वस्तु नहीं है इस प्रकार शास्त्र सुनने से धीरे धीरे लगेगा कि ये सब कोई नित्य नहीं है किंतु व्यावहारिक जितना दिन भाई हमारा शरीर है उतना दिन तक तो हमारा तो ठीक ठाक चले आगे नहीं रहेगा ठीक है ये हो गया व्यावहारिक असत्य भी है परमाथिक असत्य नहीं है व्यावहारिक असत्य तो ये भी धीरे धीरे जाएगा कब कहेंगे ये जो अपरोक्ष ज्ञान होगा ये व्यावहारिक असत्य भी नहीं रहेगा प्रातिभाषिक हो जाएगा क्योंकि शरीर भी तो व्यावहारिक नहीं रहेगा प्रातिभाषिक हो जाएगा तो फिर जितना जितना ये वेदांत का निष्ठा बढ़े तत्न तो से तुष्ट दृढ़ होने से ये सब होगा टीका में तत्व ज्ञान प्राग अवस्थायाम एवं तत्वोपदेश यतः यत शास्त्रादि भेदो अनुद्य शास्त्रादि ये सब का कल्पना क्यूँ है क्यूँकी तत्व प्राग अवस्थायाम तत्व ज्ञान होने से पूर्व में ये सब शास्त्र आदि का भेद का कथन होता है क्यों तत्वोपदेश निमित्तीकृत्य उपदेशा श्लोक में है अर्थात तत्व का उपदेश को निमित्त बना करके भेद का कल्पना किया गया है भेद का कल्पना अर्थात ये भेद हमको दिखता है उपदेश आवश्यक है इसलिए ये अपवाद रूप से भेद को कहा जाता है ये ऐसा ऐसा आपको दिखता है कहीं उपदेश प्रयुक्त ज्ञाने ना वो तो लेबलोपे पंचमी तो यहाँ ऐसे लेबलोपे अर्थात तो उपदेशात में पंचमी करेंगे कोई अगर लेबंत का लोप ऐसा हमको कुछ मिलना चाहिए तत्वोपदेश निमित्ती कृत्य हाँ हो जाएगा निमित्त कृत्यंत हो गया लेबंध का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो हो जाएगा लेबलोपे कर्मधिकरण चार्थी व्यवंत जहाँ प्रयोग नहीं करेंगे कर्म अथवा अधिकरण द्वितीय अथवा सप्तमी उसको पंचमी हो जाएगा किंतु यहाँ हाँ यह नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां कर्म अथवा अधिकरण होना चाहिए ना प्रसादम आरूह्य पश्यति प्रासादम कर्म है तभी आप आरूह्य को नहीं कहेंगे तो प्रासादात पश्यति हो जाएगा अथवा तो अधिकरण जैसे कहेंगे आसने उपविश्य बदती आसने अधिकरण है अगर उपविश्य लेवंत तो आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तो आसनात्ती ऐसे हो जाएगा तो यहाँ उपदेशम निमित्ती कृत्य तत्वोपदेशम अच्छा कर्म ही दिया है तत्वोपदेश निमित्ती कृत्य कर्म निमित्ती कृत्य उपदेश तो तो तो प्रसादेश को निमित्त करके निमित्त क्री निमित क्री कृ का चलेगा क्री का क्या करता है कृ का क्या ना? यहां है ना यहाँ लेब हुआ है क्री सेबं का कर्म क्या करता है निमित्त करता है तो निमित्त के लिए कर्म हो जाएगा तत्वोपदेश मतलब यहाँ थोड़ा परंपरा लेना पड़ेगा क्योंकि कृ का कर्म हो गया निमित्त निमित्त का कर्म हो गया मतलब ये तत्वोपदेश तत्वोपदेश निमित्त होगा तत्वोपदेश ही निमित्त है तत्वोपदेश कृत्य निमित्त कृत्य चलेगा हो जाएगा इतने जैसे वहां दृष्टान बहुत स्पष्ट है ये थोड़ा मतलब परंपरा लगाना पड़ेगा क्योंकि हो जाएगा ोपे कर्मण्य अधिकरण ये प्रथम खंड में कारक प्रकरण में आएगा पंचम विभक्ति जहां है वहां आएगा तत्व तो उपदेश को निमित्त बना करके यत शास्त्रादि भेदो अनुद्य शास्त्रादि भेद ये अनुवाद किया जाता है अर्थात ये जानते हैं कि ये भेद मिथ्या है मिथ्या को पूर्व पक्ष कहेगा कि ये मिथ्या को आप आश्रय करके कैसे सत्य का ज्ञान करा देंगे ये पंचदशी में ये पंचदशी कार कहे ये वास्तविक है ये प्रमाणवार्तिक बौद्धों का उनका लेखक है नागार्जुन ने ये प्रमाणवार्तिक का अच्छा प्रमाणवार्तिक का लेखक है उसका नाम स्मरण नहीं कर धर्मकृति तो मतलब बौद्ध में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं तभी तो ये सब खंडन कर सकते हैं ना वेद को तो वो ये उनका श्लोक उनका मूल श्लोक है इसको पंचदशी दिए हैं तो ये मणि प्रभा दीप प्रभा बुद्धिया विधावतो मतलब वहा यह है घटना है कि कहीं एक कमरे के अंदर में एक दीप है और दीवाल में अथवा दरवाजा में छिद्र है वो छिद्र के द्वारा वो दीप का प्रभाव बाहर आ रहा है और कोई व्यक्ति वो प्रभाव जो बाहर आ रहा है छिद्र के द्वारा आकर के कहीं दीवार में गिरता है अभी दीवाल में गिरने से वो छिद्र में आया है तो छोटा दिखेगा कोई व्यक्ति वो जो दीवाल में दिखता है वो रश्मि आकर के गिर करके छोटा उसको मणि समझा जो दीवाल में पड़ता है उसको मणि समझा वो आकर के दीवाल के पास पहुंचेगा वहां पहुंच करके देखा ये तो नहीं है ये कहीं से प्रभाव आ रहा है तो उसको खोज करके चलेगा आकर के क्या मिलेगा उसको दीपो मिलेगा और दूसरा है कि एक प्रकोष्ठ में मणि है और ये मैं, मैं, दरवाजा का छिद्र में वो प्रवाह जाकर के दीवाल में गिर रहा है वो दीवाल में जो प्रवाह गिर रहा है उसको वो समझा कि मणि फिर उसको अनुसरण किया देखा कि ये मणि नहीं ये प्रभाव कहाँ से आ रहा है जाकर के फिर देखा उसको क्या मिलेगा ये मणि मिलेगा तो जो दीवाल में देखा एक आदमी पहले देखा था किन्दु दीप का प्रभाव को देखा था और दूसरा आदमी मणि का प्रभाव को देखा किन्तु दोनों जो दो दीवाल में देखे वो जो दीवाल में दिखने वाला चीज वो क्या वास्तविक कभी में मणि था नहीं।, नहीं था तो इसलिए दोनों का वो भ्रम है भ्रम, भ्रम होने पर भी प्रभाव मणिप्रभा मणिबुद्धिर जिसको का प्रभाव में बुद्धि हुआ उसका भ्रम हुआ था किंतु उसको मणि मिला भ्रम। मिला।, भ्रम। मिला तो मणिप्रभा मणिबुद्धिर इसको संवादी भ्रम उचते उतरार्ध श्लो कहते हैं ये संवादी भ्रम ये भ्रम है किन्दु संवादी ये उसको अर्थात संवाद सम्यक उसको लेके पहुंचाया और दीप प्रभा मणिबुद्धि विसमवादी भ्रम उचित जिसको दीप प्रभा में बुद्धि हो गया उसको मणि मिलेगा जिसको दीप प्रभा में बुद्धि हुआ उसका मणि नहीं मिलेगा जिसको विसमवादी भ्रम कहते हैं हाँ तो उसका प्रथम श्लोक है मणि प्रदीप प्रभर मणिबुद्धियाधावतो इस प्रकार के हैं तो में है मणि प्रदीप प्रभयोर मणिबुद्यादावतो तो, तो पंचदशी इतना खाली मणि मणि प्रदीप प्रभयोर इतना लिख लीजिए आगे पंचोदशी में है और दो तीन श्लोक के आगे है कि मणिबुद्या मणिप्रभा मणिप्रभा प्र, मणिप्रभा मणिबुद्धि संवादी ब्रह्म उच्चते पहले दीप बुद्धि मणिबुद्धि विसंवादी ये प्रथम है ये वो दो तीन श्लोको ही पास पास में है वो प्रथम श्लोक तो हो गया मणि प्रदीप प्रभर मणिबुद्धिया विधावतो दोनों ही ये बुद्धि से दौड़े किंतु दोनों का ही ये भ्रम है तो मिथ्या ज्ञान विशेष विशेषो अर्थ क्रियाम प्रति इस प्रकार के दोनों का मिथ्या ज्ञान हुआ किंतु अर्थ क्रिया प्रति विशेष हो गया एक मणि मिला एक को नहीं मिला इसी प्रकार के कहते हैं ये जो शास्त्र ये मिथ्या है किंतु ये संवादी ब्रह्म है अर्थात आपको मणि प्राप्त करवाएगा मिथ्या होकर के भी मणि प्राप्त कराएगा और आप जो ह्रद में धूमो देखेंगे कहेंगे वो भी तो मिथ्या है वो आपको ये कोरा देख रहे हैं वो विसंवादी ब्रह्म होगा किंतु ये जो शास्त्र ये संवादी ब्रह्म यहाँ तरकत दिए टीका मैं उपदेश प्रयुक्त ज्ञाने निवृत्ते न द्वैतम अस्ति इति अद्वैतम किंच अद्वैत अविद्धमुक्शक् उपदेश प्रयुक्ते उपदेश प्रयुक्ते उपदेश होने के बाद ज्ञाने निर्वृत्ते निर्वृत्ते संपादिते ज्ञान जब संपादन हुआ न किंचित द्वैतम अस्तिति अद्वैतम अविरुद्धम फिर कोई भी द्वैत नहीं है अद्वैत अविरुद्ध तो ज्ञान होने से पहले ये सब वास्तव जैसा लगेगा व्यावहारिक सत्य लगेगा ज्ञान होने से ये सब प्रतिभाषिक श्लोक व्यावर्त्याम आशंका आह ये श्लोक क्यों गौड़पद भगवान कहें उसके द्वारा क्या शंका निवृत्त करना है उसको कहेंगे श्लोक है या शंका तो श्लोक व्यावर्त्या शंका उसको अभी भाष्यकर पहले कहते हैं श्लोक न्यावर्त्या या शंका तो वो शंका हो जाएगा श्लोक व्यावर्त्या वो शंका को पहले भाष्यकर दिखाते हैं। भाष्य में ननु शास्त्रा शास्त्र शिष्य इति विकल्पः कथम निवर्त इति उच्यते। ये विकल्प जो शास्त्र शास्त्र अर्थात तो अनुशासन करने वाले आचार्य शास्त्र शिष्य इति ये जो विकल्प ये कैसे उसका निवृत्ति होगी इति टीका में तद अनिवृत पूर्व पक्षी प्रश्न क्यों करता है कहते हैं तद अनिवृत तद अर्थात जो विकल्प जो शास्त्र शास्त्रम शिष्य ये विकल्प अगर निवृत्त नहीं होगा न अद्वैत सिद्धि अद्वैत सिद्धि नहीं होगा क्योंकि विकल्प रहेगा शास्त्र शास्त्र आचार्य और शिष्य विकल्प रहेगा न अद्वैत सिद्धिर नच आगे सिद्धांति कहता है शास्त्रादि भेद से कल्पित्व तो अविरोध भेद कल्पित है ना कल्पित होने से कोई विरोध नहीं पूर्व पक्ष कहता बात ठीक नहीं है आप कहेंगे शास्त्रादि भेद सब कल्पित जैसे ह्रद में धूम कल्पित तो उसे वास्तव अग्नि का अनुमान हो जाएगा नहीं होगा सिद्धांत पूर्व पक्ष कह रहा है कि तथा तो सती तथा तो सती सिद्धांत वाक्य अगर मान लेंगे सिद्धांति क्या कहा शास्त्राधि भेद से कल्पित विरोध पूर्व पक्षी कह रहा है कि तथा सत्य अगर ऐसा मान लेंगे शास्त्र आदि शास्त्राधि कल्पित है दो नंबर टिप्पणी लिख दें, दिये शास्त्रादे है, है कल्पितत्व सती शास्त्र इत्यादि अगर कल्पित मानेंगे तो धूमा भाषवत तत्व ज्ञान हेतुत्व अनुपत्यथ जो धूमा है वो बन का हेतु बन जाएगा धूमा भाषा से हम बन्नी का अनुमान कर लेंगे बन्ही का हेतु नहीं बनेगा बनी का अहेतु बनेगा धूमा भाषा इसी प्रकार की अगर आप शास्त्र आचार्य शिष्य ये सब कल्पना कर लेंगे कल्पित शास्त्र से आपको जो ज्ञान होगा वो भी भ्रम होगा इसलिए वास्तव ज्ञान का हेतु ये कल्पित शास्त्र नहीं बनेगा अहेतु हो जाएगा तो कल्पित शास्त्र से वास्तव ज्ञान नहीं होगा तथा सती अर्थात शास्त्राधार कल्पित्व सती धूमा भाषवत धूमा भाष जैसा तत्व हे ज्ञान हेतु अनुपत्व का हेतुत्व ये नहीं बनेगा तत्व ज्ञान का हेतु ये कल्पित शास्त्र नहीं बनेगा अच्छा यहाँ तक पूर्व पक्ष का हो गया सिद्धांत कह रहे हैं धूम भाष से अव्याप्त अहेतुत्व कल्पित शास्त्रादेश तत्व ज्ञान हेतुत्व प्रतिबिंबादिवत उपन्नमति उत्तर सिद्धांत कराए कि जो धूमा है ये धूमा भाषा अव्याप्त है धूम बनी के द्वारा व्याप्त है कैसे व्याप्त कहेंगे यत्र धूम सत्र बनी धूम व्याप्त हो गया ऐसे धूमा व्याप्त होगा तो क्या कहते हैं यत्र यत्र धूमा भाषत्र ऐसा होता है क्या तो इसलिए धुमा भाषा व्याप्त नहीं है अव्याप्त है इसी को कहते हैं धूमा भाष धुमा भाष्य अव्याप्त धूमा भाषा व्याप्त नहीं है नहीं होने से अहेतु हेतु हेतु नहीं होगा जो व्याप्त होगा वो हेतु होगा ये व्याप्त नहीं होता अहेतुत्व कल्पित से शास्त्रादेश जो शास्त्रादि ये कल्पित है ये किन्तु तत्व ज्ञान हेतुत्व ये कल्पित होने पर भी तत्व ज्ञान हेतु हो जाएगा जैसे प्रतिबिंबादिवत जैसे हम दर्पण में ये मुख देखते हैं और मुख देख के हम जब कहते हैं कि तिलक करते हैं हम दर्पण में कर देते हैं ना नहीं करते तो क्यों नहीं करते कहेंगे दर्पणों को देख करके हम बिंब का ज्ञान होता है किंतु तो अभी दर्पण में जो देखे वो क्या ठीक है वास्तव है वो मुखाभाष है मुखा भाष भी देखिए वास्तव मुखों का ज्ञान करवाया ये धुमा भाष वास्तव तो नहीं का ज्ञान नहीं करवा पाएगा किन्तु मुखाभाष वास्तव मुखों का ज्ञान करवाएगा तो सिद्धांति ये उत्तर देता है प्रतिबिंब अधिपत जैसे प्रतिबिंब इत्यादि है अच्छा प्रतिबिंबाधिपत अच्छा चार नंबर टिप्पणी उसको देती है उचित भाष्य में सिद्धांति कहता है कि उचितते आगे भाष्य में विकल्प विनिवर्तेत यदि केनचित कल्पित है सियात विकल्प का निवृत्त हो जाएगा अगर किसी हेतु से उसको आप कल्पना किया होगा तो तो अर्थात ये भी कल्पना कोई वास्तव नहीं है क्योंकि पूर्व श्लोक में सिद्धांत कह दिया कि कोई भी चीज वास्तव नहीं है अभी पूर्व पक्ष कह कि कम से कम ये तीन तो वास्तव होना पड़ेगा नहीं तो ज्ञान कैसे होगा सिद्धांत यह भी कहते हैं कि अच्छा ये ज्ञान होना है ये हेतु लेकर के आप कहते हैं कि ये तीन वास्तव होना चाहिए इसको कहते हैं केन केन है, के नचित, के नचित है किसी हेतु से भी अगर आप ये तीन चीज को कल्पना करते हैं तो भी वो भी तो उसका निवृत्ति हो जाएगी ठीक है मैं पूर्व पृष्ठा में शिष्य शास्त्र शास्त्र अयम विकल्प विकल्पो विभाग विकल्प हो गया शिष्य शास्त्र शास्त्र तो ये विभाग सोपी निवृत्ति प्रतियोगित्वात इसका भी निवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति प्रतियोगी हो गया जिसका निवृत्ति हो जाएगी वो निवृत्ति का प्रतियोगी अर्थात तो उसका भी अभाव हो जाएगा निवृत्ति प्रतियोगिता क्यों निवृत्त हो जाएगा कहते अवस्तुत्वात ये भी वास्तव नहीं है और ज्ञान बाध्यत्वात ज्ञान होने से ये सब बाध्य हो जाएगा जो मानता है कि मेरे को ज्ञान होना चाहिए मेरे को ज्ञान होगा तो कहेंगे आपको ज्ञान होगा आप हे कौन कहेगा कि मैं रामानंद श्यामानंद हूँ कुछ भी एक कहेगा कहेंगे रामानंद श्यामानंद एक कब बन गए कहेंगे 2016 शिवरात्रि में <laughs> कहेंगे देखिए ये 2016 शिवरात्रि से पहले अब रामानंद श्यामानंद तो नहीं थे तो अर्थात आप ये जो कहते हैं कि मैं रामानंद श्यामानंद हूँ तो रामानंद दो हजार 2016 से पहले आप थे नहीं, हुआ। नहीं। इसी प्रकार की, तो ये शरीर भी जब नहीं था तो भी आप थे ये तो एक छोटा उदाहरण दे दिया क्योंकि रामानंद होने से पहले में था कि मतलब ये में कुछ रामसुख था ऐसा कुछ था ए, वो भी कप था जिस दिन जन्म हुआ उस दिन था ना न ग्यारां दिन इक्कीसवां दिन को भी होता है ना नामकरण ना। उस दिन से ये नाम पड़ा वो इक्कीस दिन आप क्या थे ऐसे अगर ये सब व्यापते दिखाएंगे कहेंगे आप जन्म से पहले भी ऐसे थे अगर ऐसे नहीं थे तो फिर आप ऐसे क्यों हो गए आप वैसे क्यों नहीं हुए तो इससे सिद्ध हो गया कि हाँ पूर्वजन्म में था यही मानना पड़ेगा कि अर्थात आप ये देह नहीं है तो आप जो कहते हैं मेरे को ज्ञान होगा अर्थात आप ये देह नहीं है अर्थात ये देह को ज्ञान नहीं होना है अर्थात ये भी तो जड़ा है अब कहेंगे कि ये मन को ज्ञान होना है इस प्रकार के आगे कहेंगे तो फिर कहेंगे कि देखिए मन भी तो सुसूपति में नहीं रहा तो अर्थात ये मन को ज्ञान होगा और वो भी स्वयं कोई नित्य पदार्थ नहीं है इस प्रकार के निश्चय होगा तो वो निश्चय मतलब वो नित्य पदार्थ नहीं है ये ज्ञान होने के बाद आपको और दृढ़ हो जाएगा जिसको ज्ञान होगा वो भी आप नहीं तो फिर भी हम लगे रहते हैं कहें हमको ज्ञान होना है कहें ज्ञान होना है अर्थात तो वही निश्चय होना है धीरे धीरे कि जिसको ज्ञान होगा वो हम नहीं है ये बात निश्चय होना है हमको ज्ञान होना है ये बुद्धि धीरे धीरे स्थिर होना है ये हमको ज्ञान होना है क्यों दृढ़ रहेगा हमको बाकी बहुत चीज होना है <laughs> ज्ञान तो होना ही है तो इसलिए जब बाकी सब छूट जाएगा हमको और कुछ नहीं होना है केवल ज्ञान होना है इसको कहेंगे मुमुक्षुत्व। अब बाकी बहुत कुछ होना है तो ज्ञान तो होना ही मेरे को ही होना है ये बुद्धि रहेगा तो बाकी जब सब छूटेगा मेरे को ज्ञान होना है मुमुक्षुत्व। फिर आगे धीरे धीरे ये मुमुक्षुत्व जितना दृढ़ होगा स्वयं को अनुभव होगा कि मैं ये अंतकरण से अलग हूँ फिर ज्ञान है अंतकरण को होगा ये एक, इसमें एक निश्चय आएगा ये धीरे धीरे अर्थात ये ज्ञान की निष्ठा बढ़ेगा तो ये भी सब देखेंगे कि जिसको ज्ञान होना है ये अंतकरण जिसको मैं बोलकर जो मानता है वो भी कल्पित ही है तो ज्ञान से बाध्य हो जाएगा होने से अद्वैत अविरोधी तो ये जो विभाग है कल्पित है ये भी अद्वैत का अविरोधी है ठीक है मैं आगे शिष्यादि विभाग से कल्पितत्व दृष्टान है ना स्पष्ट विभाग शिष्य शास्त्र आचार्य ये सब जो विभाग है ये कल्पित है दृष्टांत देते हैं भाष्य में पूर्वश्लोक में दृष्टांत दिए थे यथा प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत तथा तथाअय शिष्यादिभेद विकोपी प्राक प्रतिबोधा उपदेश निमित अत उपदेशा वाद शिष्य शास्त्र शास्त्र यथा पूर्वश्लोक में जैसे कह दिया था अय प्रपंच माया रज्जु सर्प बद पूर्व श्लोक में कह दिया गया था तो तथा अयम इसी प्रकार के है क्या कहते हैं शिष्य आदि भेद विकल्प शिष्य शास्त्र आचार्य ये भी वो ये ये भी प्रपंच का अंतर्गत है ये सब कब तक ये विकल्प है कहते हैं प्राग प्रतिबोधादे है। व प्रतिबोध ज्ञान ज्ञान होने से पहले तक ये सब है क्यूँ ये सब विकल्प है कहते हैं उपदेश निमित्त उपदेश करने के लिए अतः तो, क्योंकि उपदेश के के लिए है? उपदेशा तो यम के लिए है शास्त्रम इति माया विना प्रयुक्ता माया, यथा कल्पितो, कल्पिता उच्यते। माया के द्वारा जो माया दिखाया जाता है वो कल्पिता है सभी मान लेते हैं यथा सर्पधारादीर्त अय प्रचर्व कल वस्तु न प्रपंचित कल्पितो वस्तु नवती इस प्रकार की मायावी के द्वारा जो माया दिखाया जाता है वो कल्पिता जैसे सभी लोग मान लेते हैं और दूसरा दृष्टांत दृष्टान्त यथाच सर्प धारा माला भूचित्र दंड ये सब के द्वारा विकल्पित होता है रज्जु तथा अयम प्रपंच सर्वोपी कल्पित सर्व प्रपंच से शिष्य शास्त्र आचार्य ये सब कल्पित ही है वस्तु नवती वस्तु वास्तव न नवती वस्तु का न के साथ जाएगा वस्तु न होती कल्पित के बाद थोड़ा कमा कर से हो जाता नहीं तो कल्पित वस्तु न नवती इस प्रकार के अन्वय तो ये सब वस्तु नहीं होते है प्रपंचितम पूर्व श्लोक में कहा गया था तथे जैसे पूरा प्रपंच कल्पित हो गया तथे प्रपंच एक देश शिष्यादेर भी ज्ञान प्राग कल्पित सन अज्ञान कृतो मिथ्या इतना जैसे पूरा प्रपंच कल्पित हो गया तथे तो व उसी प्रकार प्रपंच का एक देश हो गया है शिष्य शिष्य शास्त्र आचार्य इत्यादि ये सब भी ज्ञात प्राक कल्पित सन ज्ञान से पहले कल्पित होता हुआ तो ज्ञान नहीं है तो तब अज्ञान है तो अज्ञान कृत अज्ञान का कार्य है अज्ञान का कार्य होने से मिथ्या की मिति ज्ञान पूर्व असौ कल्प्यते तत्र ये ज्ञान होने से पहले उसका कल्पना क्यों है अर्थात ज्ञान हो जाने के बाद भी वो क्यों नहीं रहेगा पूर्व पक्षी का प्रश्न है तो सिद्धांति उत्तर दे दिया भाष्य में आधा वाक्य में है उपदेश निमित्त उप क्या चीजित कल्पित, कल्पित जो मिथ्या हो एक ही चीज है कल्पित सन अज्ञान अज्ञानकृत इसलिए मिथ्या है आपका प्रश्न क्या है ज्ञान ज्यान से पहले कल्पित है इसलिए ज्ञान से पहले अज्ञान था इसलिए अज्ञानत कल्पित ये वाक्य का अर्थ हो जाएगा अज्ञान्त कल्पित इसको वाक्य कह दें अज्ञानकृत मिथ्या मिथ्या शब्द का अर्थ कल्पित कल्पित कहा से आया कह अज्ञानकृत ज्ञात प्राक कल्पित ज्ञात प्राक कौन कल्पना कर लिया ज्ञान तो कल्पित मिथ्याष्य अच्छा। कहा उपदेश निमित्त तो टीका में उपदेश उद्देश्य यथोक्त विभाग वचनमतिपसंग उपदेश उपदेशको उद्देश्य करके अर्थात तो उपदेश करने के लिए यथोक्त विभाग ये विभाग वचनम ये कहा गया इति उक्तम उत्तम उपसंग में कहा अतः के लिए आगे टीका में उपदेशा प्रागिव तस्माध्वी भेदो अवर्तता आशंक्य विरोधी सद्भाद उपदेश से पहले जैसे ये से भेद कल्पित होता है तस्मा उपदेशाध्वी उपदेश के बाद भी ये भेद रहे इति आशंका आसंग करके कहते हैं विरोधी सद्भाव ये भेद कल्पना किसके लिए हुआ था कौन कर दिया था पहले कहा गया अभी पूछ रहे थे अज्ञानकृत अभी अज्ञानकृत भेद हुआ था अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ज्ञान होने के बाद भी वो रहे सिद्धांत कहता है विरोधी सद्भाव अभी विरोधी कौन आ गया ज्ञान तभी ज्ञान आ गया तो अज्ञान नहीं रह पाएगा नहीं रहेगा तो फिर अज्ञानकृत जो ये विकल्प वो कल्पित अब नहीं रहेगा विरोधी सद्भावत विरोधी हो गया ज्ञान तो ज्ञान सद्भावत्म एवं नहीं रहेगा भाष्य में उपदेश कार्य तो ज्ञाने निर्वृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैतम न विजयते उपदेश का कार्य उपदेश होने से क्या होगा ज्ञान होगा उपदेश कार्य सप्तमी ज्ञाने सप्तमी निर्वृत्ते सप्तमी निर्वृत्त संपादित है जब ज्ञान हो जाएगा इसका अर्थ ज्ञाते परमार्थ तत्व तो ज्ञाने का अर्थ ज्ञाते परमार्थ तत्व जब आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा द्वैतम न विद्यते द्वैत नहीं रहता है तो अच्छा ये श्लोक उच्चारण करिए अच्छा आज आप लोगों को भविष्य जा रहा हैं। थीक है अच्छा ठीक ठीक है, है आज ये श्लोक पूरा हुआ ओ पूरे पूर्ण माता